श्री विष्णु विष्णुसहस्रनामस्त्र श्य स्वयंभु शंभुरादिपुष्कक्षो महावन अनाधनो धाता धातुत्तम स्वयंभु शंभु आदि पुष्कक्ष महास्वन अनादिने धाता विधाता स्वयमेव इति धा स्वयमें भवती स्वयंभु सयोद यनवरी स्वयंती वयंभु यहां उपरि भवति भवती परिभवति तदुभयात्मना स्वयमेव वा परिभु स्वयंभु मंत्र स्वयंभु भवती विभु स्वयंभुट मंत्रवर्णा अथवा स्वयंभु परमेशर स्वयमेव स्वतंत्रो भवति न ब परतंत्र पांच खाँ व्यतीर्णस्वयं मंत्रवर्णा स्वयं भी होते हैं इसलिए स्वयंभू है मनुजी ने कहा है कि वही स्वयं प्रकट हुआ अथवा सबके ऊपर है या स्वयं होते हैं इसलिए स्वयंभू है जिनके ऊपर होते हैं या जो ऊपर होते हैं इन दोनों रूप से स्वयं भी प्रकट होते हैं इसलिए स्वयंभू है जैसा कि यह मंत्रवर्ण है सब और होने वाला स्वयं होने वाला है अथवा स्वयंभू अर्थात परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर उन्हें नष्ट कर दिया इस मंत्रवर्ण के अनुसार स्वयंभू परमात्मा स्वयं अर्थात स्वतंत्र होते हैं परतंत्र नहीं समुखम भक्ता नाम भावयती शंभु भक्तों के लिए सुख की भावना अर्थात उत्पत्ति करते हैं इसलिए शंभु है। आदित्य मंडलांतस्थो हिरण्य पुरुष आदित्य द्वादादीसु विषुर्वा आदिना विष्णु इुक्र खंडिताया महिया अयम पति वी यथा दी एक श्रुत येकनेसु जलभाजनसु अनेकववत् प्रतिभासते एवनेकेशु शरीरषु एक एवात्मानेकवत प्रतिभासत इति आदित्य आदित्यः आदित्य, आदित्य मंडल में स्थित हिरण में पुरुष का नाम आदित्य है अथवा आदित्यों में मैं विष्णु हूँ इस भगवत वचन के अनुसार द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य को आदित्य कहा गया है अथवा भगवान विष्णु आदिति अर्थात अखंडिता पृथ्वी के पति हैं इसलिए आदित्य है जैसा कि यह आदित्य है विष्णु पत्नी भगवती पृथ्वी को इस श्रुति से सिद्ध होता है अथवा जैसे एक ही आदित्य अनेक जलपात्रों में प्रतिबिंबित होकर अनेक सा प्रतीत होता है वैसे ही एक ही आत्मा अनेक शरीरों में अनेक साझान पड़ता है इस प्रकार आदित्य की समता के कारण आदित्य है द्वादश आदित्यों के नाम ये है शक्र अर्यमा धाता तष्टा पूजा विवस्वान सविता मित्र वरुण अंशमान भग और विष्णु पुष्करणोपमित अक्षिणी यसे पुष्कराक्ष जिनके नेत्र पुष्कर अर्थात कमल की उपमा वाले हैं इस व्युत्पत्ति के अनुसार भगवान पुष्करक्ष हैं महानुर्जिता स्वनों नादो वा व श्रुतिलक्षणों स महास्वन सन्महत इत्यादि समासे कृते आन महत समिकनाधिकरण जातीयो है इत्याम अस्य महतो भूत निश्वसी तम एक ऋग्वेदों यजुर्वेद इति है भगवान का वेद रूप अति महान स्वर या घोष होने के कारण में वे महास्वन है जैसा कि श्रुति कहती है इस महाभूत के ऋग्वेद और यजुर्वेद श्वास प्रश्वास है सन इत्यादि सूत्र से समास करने पर आन महतः समनाधिकरण जातीयजो इस नियम के अनुसार महत के तकार को आ आदेश हुआ है आदि जन्म जन्म निधनम विनाश तत्द यसे न विद्यते स अनादि निधन जिनके आदि जन्म और निधन विनाश ये दोनों नहीं हैं वे भगवान अनादि निधन है अनंतादि रूपेण विश्व बिभर्ती धाता अनंत शेषनाग आदि के रूप से विश्व को धारण करते हैं इसलिए धाता है कर्मण तत्फलां चर्ता विधाता कर्म और उसके फलों की सृष्टि करते हैं इसलिए विधाता है अनंतादीना अपि धारकवाद विशेषेण दधातीवा धातुरुत्तम नाम स विशेषण सामनाधिक उत्कृष्ट इतिवा धावीत्कृष्ट व्यधिकों को भी धारण करते हैं अथवा विशेष रूप से सबको धारण करते हैं इसलिए धातुत्तम है यह समानाधिकरण रूप से विशेषण सहित एक नाम है तात्पर्य यह है कि चिद्धातु पृथ्वी आदि समस्त धातुओं धारण करने वालों से श्रेष्ठ है अथवा धाता ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है इस प्रकार व्यधिकरण रूप से विशेषण सहित एक नाम है नामद्वयम वा कार्य कारण प्रपंच धारणाचिदेव धातु उत्तम सर्वेशा उदगताना अतिशयनोद्गतवादुत्तम अथवा दो नाम समझे जाए तो कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण चेतन को ही धातु कहा है और वह समस्त उत्कृष्ट पदार्थों में अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण उत्तम है ऐसा अर्थ करना चाहिए अमेय ऋषिकेश पद्म विश्वकर्मा मनुस्त स्प्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभ अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुः मनु षा स्थभष स्थभ शब्दी प्रत्यक्ष गम्य नाप्यनु मानविषयः ना सिद्धः ुमान तद्यालिंगाभाप्यूपमान्द निर्भाग्याप्यपत्तिग्राह्य तदिद्प्यसंवात्प्य भावगोचरो भाव सम्मतत्वात् संतवादाक्षिवाच्च प्रमाण शास्त्र प्रमाणेद्य प्रमाणनियातिशयाभां शास्त्रोन कथम उच्य प्रमाणा साक्षि प्रकाशस्वूप से प्रमाण विषय तद्रूप निवर्तक शास्त्र प्रमाणकत्व इति अप्रमेय साक्षी रूपवादभाव रहित होने के कारण भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं हैं व्याप्य लिंग का अभाव होने से अनुमान के भी विषय नहीं है भाग रहित होने से सदृशता का अभाव होने के कारण वे उपमान से भी सिद्ध नहीं हो सकते भगवान के बिना कोई अनुपपद्यमान नहीं है इसलिए वे अर्थापत्ति प्रमाण के भी विषय नहीं हैं और भाव रूप माने जाने से तथा अभाव के भी साक्षी होने से अभाव नामक छठे प्रमाण से भी नहीं जाने जा सकते तथा प्रमाणजन्य अतिशय का अभाव होने के कारण वे शास्त्र प्रमाण से भी जानने योग्य नहीं हैं यदि ऐसी बात है तो उनमें शास्त्र योनित्व क्यों बतलाया गया है ऐसी शंका होने पर कहते हैं प्रमाणादि के भी साक्षी होने के कारण प्रकाश स्वरूप भगवान प्रमाण के विषय न होने पर भी अध्यस्त जगत का अनात्म रूप से बाध कर देने से शास्त्र प्रमाणित है इसलिए अथवा साक्षी होने के कारण वे अप्रमेय है ऋषिकाणिन्द्रियाणी तेसामी सह क्षेत्रज्ञ रूप भाग यद्वा इंद्रिया यशे वर्तंट सृषिकेश ये जगत् प्रीतिकरा चगत्प्रीतिकृष्टा केशा रश्मय स ऋषिकेश सूर्यरश्मी केश पुरस्ता श्रुते पृथोदरादिवाधु यथोक्त मोक्षधर्मे सूर्या सूरियाचंद्रमसव दंसुभ केशसंगितोधय स्वाप्य जगदुत्ष ते पृथक बोधनात्वापनावत भवेन्मरव कर्म भी पांडुनंदन ऋषि केशो महेशानो इति ऋषिक इंद्रियों को कहते हैं क्षेत्रज्ञ रूप उनका स्वामी अथवा इंद्रियां जिसके अधीन है वह परमात्मा ऋषि के है या जिस सूर्य अथवा चंद्रमा रूप भगवान के संसार को प्रफुल्लित करने वाले किरण रूप के हृष्ट अर्थात खिले हुए हैं वे ऋषि के हैं जैसा कि श्रुति कहती है सूर्य की किरणें आगे की ओर हरि के केस हैं ऋष्ट केस के स्थान में ऋषि केस शब्द पृषोदरादि गण में होने के कारण सिद्ध होता है जैसा मोक्ष धर्म में कहा है सूर्य और चंद्रमा अपनी केस नाम की किरणों से संसार को जगाते और सुलाते हुए उससे अलग उदित होते हैं उनके जगाने और सुलाने से संसार को हर्ष होता है हे पांडुनंदन इस प्रकार अग्नि और चंद्रमा के किए हुए कर्मों के करने से लोकभावन वरदायक महेश्वर ऋषिकेश कहलाते हैं सर्वजगत कारणम पद्म नाभौ यसे स पद्मनाभ अजस्य नाभावध अर्पितम नाभावध्येकम अर्पित श्रुतेरादित्साधुत्व जिसकी नाभि में जगत का कारण रूप पद्म स्थित है वे भगवान पद्मनाभ हैं श्रुति कहती है आज की नाभि में एक पद्म अर्पित है फ्रिषोदरादिगण में होने के कारण पद्मनाभि के स्थान में पद्मनाभ शब्द सिद्ध होता है अमरा नाम प्रभु अमर प्रभु अमरों देवताओं के प्रभु होने से अमर प्रभु हैं विश्व कर्म क्रिया यश स विश्वकर्मा क्रियत इति जगत कर्म कर्म वा विचित्र निर्माण अथवा शक्ति विश्वकर्मा तष्ट्रा सादृश्या सब जिसका कर्म अर्थात क्रिया है उसे विश्वकर्मा कहते हैं अथवा क्रिया किया जाता है इसलिए जगत कर्म है वह रूप कर्म जिनका है उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं अथवा विचित्र निर्माण शक्ति से युक्त होने के कारण भगवान विश्वकर्मा है अथवा त्वष्टा के त्वष्टा नामक देवता को विश्वकर्मा भी कहते हैं समान होने के कारण भगवान का नाम विश्वकर्मा है मननाथ मनोह नान्योत्ष्टि मन्ता इति श्रुत मंत्रो व प्रजापतिर्वा मनु हो मनन करने के कारण मनु है जैसा कि श्रुति कहती है इससे पृथक कोई और मनन करने वाला नहीं है अथवा मंत्र या प्रजापति रूप से भगवान का नाम मनु है संघार समये सर्वभूत तनुकरण्वात्ष्टाक्षतेकरणार्था तनु त्रिच प्रत्ययः संघार के समय समस्त प्राणियों को तनु अर्थात क्षीण करने के कारण वे त्वस्टा हैं यहां तनुकरण अर्थ वाले तवक्ष धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है अतिशयन स्थूल स्थविष्टा अतिशय स्थूल होने से स्थभिष्ठ हुए पुराण स्थवि यस्य स्थविरस्य नाम इति बहवृचा वयोवचनों वा स्थिरत्वा ध्रुव स्थविरो ध्रुव इेक इदम नाम सविशेषण पुराणिका नाम स्थवि है बहवृत् कहते हैं इस स्थविर का एक नाम है अथवा आयुवाचक स्थविर वृद्धावस्था से तात्पर्य है स्थिर होने के कारण ध्रुव है इस प्रकार यह स्थविर ध्रुव विशेषण युक्त एक नाम है